सबसे पहले तो नेहरू पवार जी को आज जन्मदिन की बधाई और अपना जो कार्यक्रम है उस शुरू करने के पहले सबको कार्तिक पूर्णिमा की भी बधाई सबके लिए नया साल शुभ हो और कार्तिक पूर्णिमा वैर से मेरा दीक्षा दिवस भी है कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरुदेव घर पधार के उन्होंने खुद दीक्षा दी दि थी तो वो दिन मेरे लिए विशेष महत्वपूर्ण भी है तो हम आव इस धकारि का जो पाठ चालू है हमारा उसमें संक्षेप में पूर्व पूर्वोक्त जो अपना रहे, जो श्लोक हम पढ़ चुके हैं उनके संक्षेप में लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे अपन तो शुरू के जैसे ये चार श्लोक तो मैं पढ़ी देता हूं यशोन्मेश निमेशाभ्याम जगत कुलदेव तम शक्ति चक्र विभव प्रभु शंकरम नमस्तमा जिसकी आंख बंद करने और खुलने से विश्व का उदय और प्रलय हो जाता है वो शक्ति चक्र के स्वामी शंकर को मैं प्रणाम करता इसमें हमने पढ़ा था कि शंकर ने जब शिव जब ये बनाई थी सृष्टि तो अपनी इच्छा शक्ति से ज्ञान और क्रिया दो शक्तियों को जन्म दिया और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति बनी तो ज्ञान शक्ति से प्रमाता उसका अंतकरण बना प्रमाता बना इंटेलिजेंस लैंग्वेज ओरियंटेशन ये बने और जो क्रियाशक्ति थी उससे ये इदम वाला संसार बना जो जड़ वर्ग भी बना प्रमाण प्रमेय संसार बना जिसमें हमने देखा था कि उसमें इंटेलि ये फोर्स मैटर स्पेस ये सब का निर्माण हुआ इस तरह उसने अपने आप को इस सृष्टि के रूप में बदल दिया और वो इस सृष्टि को अकेला स्वयं धार धारे हुए धारणा किए हुए फिर दूसरा सूत्र था कि यथितदम सर्व सर्वकार्यस्मा च निर्गतम तस् नाम रत रूपत्वान निरोधो अस्ति कुित जिसमें स्थिति यह सारा कार्य कार्य में है यह सृष्टि ये उसी का कार्य है तो यह सारा कार्य जिसमें स्थित था और उससे वो बाहर निकला है उससे निर्घतम उससे बाहर निकला है उसके स्वरूप को ढकने की क्षमता किसी भी आवरण में नहीं हो सकती क्योंकि कोई भी आवरण हम अगर ये समझते हैं जानते हैं कि शिव ने अपने से ही सृष्टि बनाई तो कोई भी आवरण ऐसा कोई अस्तित्व में आ ही नहीं सकता जो उसको ढक सके जो अज्ञान का आवरण है जिससे वो ढका हुआ है वो अज्ञान का आवरण भी माया शक्ति है और वो माया शक्ति भी शिव ही है वो अपने आप से उसने अपनी इच्छा से अपने आप को अज्ञान में ढकेला क्योंकि सृष्टि का खेल तभी चलना संभव होता तीसरा जागृत आदि विभेद अभी तदभिन्न प्रसर निवर्तते निजान्य व निवर स्वभावात उपलब्धता इसमें हमने पढ़ा था कि भिन्न भिन्न भेद होते हैं हमारे जीवन में हम कभी जागते हैं कभी सोते हैं और कभी स्वप्न अवस्था में होते हैं और इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बीच भी वो जो हमारी मूल चैतन्य है वह अपने मूल स्वभाव से निवृत्त नहीं होते, है ना? उसका जो सर्वज्ञता का स्वभाव है आनंद का स्वभाव है चेतने का स्वभाव है उस स्वभाव से निवृत्त नहीं होते, उस स्वभाव से मात्र जीव निवृत्त होता है लेकिन पूर्णतः निवृत्त नहीं होता है। अभी आगे इसके बारे में थोड़ा सा अगले सूत्रों में बहुत विस्तार से अपन पढ़ेंगे समझेंगे अहम सुखी च दुखी च रक्त त्यागी संविद सुखाद्यवस्था अनुसूत वर्तनते अन्यत्र स्फुट मैं दुखी हूं मैं सुखी हूं मैं अनुरक्त हूं इस तरह हम अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं। लेकिन इन सब भिन्न भिन्न आस्थाओं के बीच में अनुसूत या पिरोया हुआ एक चेतना का धागा होता है तो इन सब से इस स्फुट यानी सर्वोत्तम होता है चेतना का धागा सर्वोत्तम होता है जिसे माला में धागा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको माला को एक बनाकर रखता है माला का आधार धागा है उसमें भिन्न भिन्न मन के लगे हो सकते लेकिन हर मन के अपने आप में माला होने के कोई संभावना नहीं है। वो जब वो मन के माला में प्रोय होंगे तो एक धागे के कारण ही एक माला में बने रहेंगे तो उस तरह इन भिन्न भिन्न जीवन की अवस्थाओं में जब मैं सोता हूं जब मैं जागता हूं जब मैं जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होता हूं उन सबके बाद भी एक धागा है अनिश्चित यानी पिरोया हुआ जो इन सब भिन्न भिन्न घटनाओं को एक माला में पिरोता है और उस माला का नाम है जीवन ये जीवन में भिन्न भिन्न अनुभव होते हैं और उनको अनुभव करने वाला एक ही होता है मैं सुखी था मैं दुखी हूं मैं फिर सुखी हो जाऊंगा इस वक्त वैसे ही समझ में आता है कि मैं तो वही हूं जो था मुझ पर सुख आरोपित हुआ मुझ पर तदंतर दुख आज आरोपित है और मुझ पर फिर से सुख आरोपित हो जाएगा लेकिन मैं वही हूं मैं इसको गहरे से समझें अगर मैं अलग अलग होता मैं सुखी हो जाता मैं दुखी हो जाता तो बाहर से आरोपित आरोपण कैसा होता टेबल स्वच्छ है टेबल गंदी है टेबल फिर स्वच्छ हो जाएगी इसमें टेबल अपनी जगह पर है स्वच्छता या गंदगी टेबल का स्वभाव नहीं है टेबल का स्वभाव तो एक आधार देने का है लेकिन उस पर गंदगी आरोपित है कभी स्वच्छता <coughs> ऐसे ही हम मूल हमारा जो स्वभाव है वो चैतन्य का है वो चैतन्य के स्वभाव में हम मूल रूप से शिव हैं उस पर उस चेतना पर यह जो आरोपण है हमारे जीव भाव कारण आरोप करना कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं सो गया मैं जाग गया सोने का अनुभव भी वो चैतन्य लेता है जागने का अनुभव भी वो चैतन्य लेता है सपने भी वो चैतन्य देखता है क्यों कि अगर ऐसा नहीं होता तो जागने पर सपना की स्मृति कैसे होती उस वक्त तो सपना कौन देख रहा था स्वप्न देखने वाला तो जाग रहा था हमारा शरीर सो रहा था हमारा मन मस्तिष्क सो रहा था लेकिन एक स्वप्न देखने वाला तो जाग रहा था के अगला सूत्र पढ़ा था हमने न दुखम न सुखम यत्र ग्रायों, ग्रायों न ग्राह ग्राहकों न न चास्ती मूढ़ भावो अपि तदस्थि परमार्थ था अब हम उसकी बात करते हैं उस चैतन्य की उस केंद्र की उस स्वातंत्र की जहां न दुख है न सुख है न ग्राहक ग्राहक भाव है ग्राह्यों भाव ना ग्राहक भाव ग्राह में यानी वो वस्तु जिसको भोगा जाता है या ग्रहण किया जाता है और ग्राहक वो जीव जो भोगता है या ग्रहण करता है ये दो भाव कब हुए जब शिव ने अपने आप को इस सृष्टि के रूप में बदला इस सृष्टि के रूप में बदलने के समय उसने ज्ञान शक्ति से ग्राहक भाव और क्रिया शक्ति से ग्रह में भाव को जन्म दिया और ग्राहक ग्राहव्य भाव के बीच में एक कम्युनिकेशन शुरू की और उस कम्युनिकेशन के लिए भिन्न भिन्न इंद्रियां दी इस संसार का खेल खेलने के लिए जैसे हम क्रिकेट भी खेलते हैं तो कुछ नियम बना लेते हैं एक टीम खेलेगी दूसरी खेलेगी ये नियम रहेंगे तो इस तरह उसने जब सृष्टि बनाई तो कुछ नियम भी बना दिए इस तरह उसने बाहर भीतर संवाद के लिए यानी ग्राहक और ग्राम के बीच में जो संवाद के लिए इंद्रिया बने और इंद्रियों को संवेदना देने के लिए या जानकारी देने के लिए पंच तन मात्राएं बने शब्द स्पर्श रूप रस और गंध न चाहती मूढ़ भावों अभी वहां पर मूड़ भाव नहीं है मूढ़ भाव क्या है भिन्नता की दृष्टि मूढ़ भाव है हम मूढ़ भाव में जीते हैं क्योंकि हम माया के चश्मे से देखते हैं तो हमको मूढ़ भाव है हमको अच्छा भी दिखाई देता है बुरा भी दिखाई देता है घृणी भी दिखाई देता है प्रेम भी दिखाई देता है क्यों क्योंकि हम उसमें अभिन्नता की खोज नहीं कर पाते जब हम अभिन्नता को खोज लेते हैं तो वो मूड भाव समाप्त हो जाता तो केंद्र में या उस चैतन्य के धागे में या चिति में मूड भाव नहीं है न चास्ति मूड भावों अपनी तद अस्ति परमार्थता वह क्या है परमार्थ परमार्थ यानी है परम यानी चरम अंतिम अल्टीमेट अर्थ मतलब धन अंतिम धन है अंतिम प्राप्तव्य है उसको प्राप्त करने के बाद और कोई धन ऐसा बाकी नहीं रह जाता कि जिस धन को प्राप्त करना हो क्योंकि उसके साथ में सब धन आ जाता है परमार्थ का यही मतलब होता है परमार्थ है ना परमंत सबसे बड़ा स्वार्थ है क्या इंसान है इंसान का कि ईश्वर को जान लेना अपने आप को जान लेना वो सबसे बड़ा स्वार्थ है तो वो परम स्वार्थ है परमार्थ है। सबसे बड़ा धन है अगला छठा सूत्र है यतः कर्ण वर्गोयम अभी तक के सूत्र हम वैसे पढ़ चुके थे इसलिए अपने संक्षेप में लगा उनको यतः कर्ण वर्गोयम विमूणो अमूणवत स्वयं चक्रेण प्रवृत्ति स्थिति समृत्ति यतः कर्ण वर्गोयम कर्ण वर्ग क्या है करण मतलब एक साधन जैसे अभी झाड़ू लगाना है सफाई करना है लेकिन अगर झाड़ू नहीं है तो झाड़ू लगाना संभव नहीं है नहाना है पानी नहीं है तो नहाना संभव नहीं है तो एक साधन जिसके बिगड़ एक कार्य को संपादित करना संभव नहीं है उसको बोलते हैं करण ये संस्कृत का शब्द है करण करण मतलब साधन लेकिन करण का मतलब यहां पर है इंद्रिया क्योंकि तो इंद्रियों के बगैर एक संवाद स्थापित करना संभव नहीं है लेकिन ये इंद्रिया जो आंख देखती है हम सोचते हैं कि नाक सुनती है हम सोचते हैं कि जीवान चकती है हम सोचते हैं कि कान सुनता है हम सोचते हैं कि चमड़ी स्पर्श करती है लेकिन सच तो यह है कि यह अपने आप में मोड़ है या जड़ है ना तो आंख देख सकती है न कान सुन सकते हैं ना नाक सूंघ सकती ना जबान चख सकती ना कोई चमड़े में स्पर्श सहन हो सकता है लेकिन यह क्यों होता है स्पर्श होता है चेतन्य का तो ये जाग उठती है चेतन हो जाती है और इनमें वो करने की क्षमता पैदा हो जाती है कि आंखें देखती हैं लेकिन सचमुच में वो देखती नहीं है वो दिखाती है एक दृश्य उस चेतन्य को दिखाती है कान सुनते नहीं वरण सुनाते हैं एक संगीत जो बाहर उपलब्ध है उसे उस चेतना के धागे तक ले जाते हैं इसी तरह हर इंद्री चेतन्य का स्पर्श पाकर जाग उठती है चेतन हो जाती है तो जो चेतना इन मूढ़ इंद्रियों को जागृत कर देता है वो स्वयं जड़ कैसे हो सकता है ये बात ऐसे क्यों लिखी जाती है ये तार्किक भाषा है इसलिए ऐसी तर्क की भाषा लिखी जाती है कि कई तरह के दर्शन वर्षों तक पल्लवित होते रहे कहीं दर्शन शास्त्र ऐसा बोलते थे कि अजड़ से ही संसार की सृष्टि हुई शुरू में विज्ञान भी ऐसे ही बोलता था कि भैया वो हाइड्रोजन और ये और भिन्न भिन्न किस्म के कार्बन के आइटम्स मिले और हाई टेम्परेचर हुआ स्पार्किंग हुई और उससे वो जीवन की सृष्टि हो गई तो उसका जवाब है कि जिसके स्पर्श मात्र से यह जड़ इंद्रिया काम करने लग जाती है अजड़ हो जाती है वो स्वयं मूड़ कैसे हो सकता है स्वयं जड़ कैसे हो सकता है जिसके स्पर्श से जड़ चीज चेतन हो जाती है तो स्वयं जड़ कैसे हो सकता है यानी असत्य से सत का जन्म कैसे हो सकता इसलिए वो तो परम सत है जिसके स्पर्श से दूसरे भी सत हो जाते हैं जिसके स्पर्श से इंद्रियां अपने काम में प्रवृत्त हो जाती हैं जैसे केन ऑपनिशन के किसकी किसकी प्रेरणा से इंद्रियां अपने अपने का, काम में प्रवृत्त होती है। या कुछ लोग उसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि किसके डर से चांद समय पर अपनी कला दिखाता है किसके डर से ऋतुएं समय पर आती जाती हैं वो जो इसका शासन करता है कौन जो इनको अपने नियंत्रण में रखता है समय पर चांद उगता है समय पर ग्रहण होता है समय पर सूरज उगता है इन सबको किसका डर है ये सब समय पर करते है किन की प्रेरणा से इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर उन्मुख होती है तो वो जो प्रेरक तत्व है वो इन सब मूड को चेतन बना देता है तो वह स्वयं मूड कैसे हो सकता है चक्र चक्रण प्रवृत्ति स्थिति संवृत्ति यह हमारा शक्ति चक्र है जो प्रवृत्ति स्थिति संवृत्ति यानी संसार का जन्म देना उसका संरक्षण करना और उसका संहार करना इस खेल को सतत खेलता है अब हम यहां पर एक छोटी सी चीज को समझ लें कि शिव पंचकृत करता है संसार का निर्माण करता है या अपने आप को संसार के रूप में बदलता है उसको उस रूप में रखने के लिए माया का सहारा लेता है और उससे माया से स्वयं को भुलावे में डाल के परम ज्ञानी से अल्पज्ञानी बन जाता है और जीव भाव में आ जाता है और उस जीव भाव के लिए जड़ जगत बना देता है जो भी वह स्वयं से ही बनाता है यह है स्थिति और इन सबको वो अपने आप में वापस भी समेट लेता है विलीन भी कर लेता है अब यही कृत्य तीनों हम जीव भाव में भी करते हैं जैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हर कार्य को जब हम हाथ में लेते हैं तो उसके सृष्टि करते हैं उस कार्य करते हैं उसकी स्थिति होती है उस कार्य को समाप्त करते उसकी निवृत्ति हो जाती है लेकिन शिव दो कार्य और करता है जिसमें सो पंच कृत्य बोलते हैं वो, है। वो एक कार्य है अपने स्वरूप को छिपाना उसको बोलते तिरोधन तिरोधन में वह अपने आप को माया के हवाले कर देता है और जीव बन जाता है और इस सृष्टि में शिव रहते हुए भी वह अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं और जो छठा कृत्य है उसका नाम है अनुग्रह जब वो ये माया का पर्दा हटा लेता है और सत्य प्रकट हो जाता है या कह सकते हैं कि तीसरी आंख खुल जाती है भेद की दृष्टि समाप्त तो हो जाती है अभेद आ जाता है या जिसको हम साधारण भाषा में बोलते लय हो जाता है या प्रलय हो जाता है अनुग्रह अनुग्रह शक्ति भाव हो गए कि हाँ भाव के होके भी को दिखता नहीं हाँ और फिर छुपा लेता है हाँ अपने आप को छुपा लेता तिरोधान ये तो तिरोधान है और जब वो अपने आप को प्रकट कर देता है तो उसको बोलते हैं अनुग्रह अनुग्रह या कुछ शिवशास्त्रों में लिखा है शक्तिपात उसी का नाम शक्तिपात है उसी का नाम अनुग्रह है तो जब वो अनुग्रह करता है तो वो सारी बेहद दृष्टि समाप्त जीव हो जाता है ना जीव जीव से शिव हो जाता है वो नहीं मतलब मैंने चौथा में अपन ने कहा चौथे में जीव बन जाता, तीरो भाव। तीरो भाव, हाँ। हाँ। भाव जाता है तिरोभाव हां तिरोभाव में वो अपना स्वरूप छिपा लेता है जब स्वरूप नहीं छिपाएगा हाँ। तो कण कण को या जीव जीव को भी मालूम है हाँ। कि मैं शिव हूं तो उसके लिए कोई करते हुए चूंकि शेष नहीं इसलिए वो खेल में कोई मजा ही नहीं आएगा ना इसके बाद की स्टेज क्या बोले आपके अनुग्रह अनुग्रह पांच स्थितियां हैं सृष्टि स्थिति संवार तीरुभाव और अनुग्रह अच्छा। तो अनुग्रह यह शक्तिपात भी बोलते हैं अच्छा। तो उसमें वो अपना स्वरूप प्रकट करता है और स्वरूप रूप प्रकट करने के साथ ही हम उसको कह सकते हैं कि भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है तीसरी आंख खुल जाती है प्रलय हो जाता है प्रलय का मतलब होता है की हमको इस रूप का लय हो जाता है और उसमें जो अनूप है वो प्रकट हो जाता है अनुभव होता है आज आपको ये दिखता है कि ये स्वेटर रखा है तो उस समय आपकी भेद दृष्टि है आप रूप में अटके अटक गए, आपने रूप दिख गया कि ये टेबल रखी है, स्वेटर रखा है लेकिन जब उसमें टेबल और स्वेटर नहीं बल्कि आपको उसमें शिव शक्ति दिखाई देने लगे तो वो प्रलय हो गया आपने प्रलय हो गया मतलब तो रूप तो लय हो गया रूप समाप्त तो हो गया अब वास्तविक चीज प्रकट हो गई रूप समाप्त होने के बाद वास्तविक चीज प्रकट हो गई जैसे आपको होगी यहां पर कंगन रखा हुआ है पायर रखी झुमके रखे हुए हैं या अलग अलग जो भी ऑर्नामेंट्स रखे हुए है ना और जब उनको गला दिया जाए तो क्या हो जाएगा सोना हो आ, सोना बन जाएगा तो सोना तो प्रकट हो जाएगा और उसका एक रूप का लय हो जाएगा है ना? रूप उसमें समा गया सोने में समा गया और रूप कहां गया सोने वो सोने में समा गया या उसके अंदर जो भिन्नता थी अलग अलग अलग अलग गहनों के रूप में वो भिन्नता कहां चले गई अभिन्नता में समा गई तो अभिन्नता में क्या समाया रूप समाया और स्वर्ण जो था अभी भी है उसको समाने की जरूरत नहीं वो तो परम सत्य था सोने में भी गहने में भी मात्र सोना ही था और अब जो दिखाई दे रहा है वो भी मात्र सोना था लेकिन वो अब उसका रूप स्पष्ट हो गया तो ये हमारी दृष्टि बदलने की बात है अगर हमारी दृष्टि बदलती है तो भिन्नता का जो आभास है वो समाप्त हो जाता है और अभिज्ञता तो की सृष्टि हो जाती है तो अब अंतर जो हमने यहां लिखा है कि सहाांतरेण चक्रेण तो अंतर चक्र है यानी शक्ति चक्र है वो लगातार सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य करता है तो इसमें अंतर चक्र क्या है सचमुच में जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो शिव की कई शक्तियां अब शक्ति तो एक ही है स्वातंत्र शक्ति लेकिन हम बोल रहे हैं कई शक्तियां है। कई शक्तियां क्यों क्योंकि भिन्न भिन्न कार्य के करने के लिए जो शक्ति का स्वरूप आगे आता है उस कार्य के अनुरूप उसको एक नाम दे दिया गया तो उसमें हमारे शक्ति चक्र में मूलतः हम कहते हैं कि चार तरह के शक्ति चक्र होते हैं और इन चारों तरह की जो शक्ति चक्र है वो सृष्टि के निर्माण के लिए उद्यत और इनको कलेक्टिवली सब मिला के क्या बोलते हैं वा, वामा शक्ति अब क्यों बोलते हैं वामा शक्तियां क्योंकि ये विपरीत आचरण करती है शिव को जीव में बदल देती है। जो सर्वज्ञ है उसको अल्पज्ञ बना देती है। वामा शक्ति वामा शक्ति बोलते उल्टा काम करती है। और एक और काम करती है वह अल्पज्ञ को सर्वज्ञ भी बना देती है जीव को शिव को शिव बना सकती है ना संसार भाव में जब वो अनुग्रह हो करता है तो यही शक्ति से वो अनुग्रह या तिरोधन करता है जब वो तिरोधन करता है तो शिव को जीव बना देती और अनुग्रह हो करता है तो यही शक्तियां उसको जीव को शिव बना देती इसलिए इसको वामा शक्ति बोलते हैं वामा शक्ति बोलने का एक और कारण है वाम का मतलब होता है वमन उल्टी करना बाहर निकालना तो जैसे अभी एक क्षेत्र में अपने पढ़ाए जिसके अंदर स्थित था संसार जिसने बाहर निकाला तो संसार का वमन करने के लिए यही शक्ति उद्दत होती है जो शिव के विमर्श में उत्पन्न एक संसार उसको बाहर वमन कर देती बाहर निकाल देती अब हम बताते शक्ति स्थिति संहार का जो खेल है हम भी करते हैं वो भी करता है फर्क क्या है फर्क दायरे का है उसके स्वातंत्र को बोलते हैं पूर्ण स्वातंत्र एप्सोल्यूट फ्रीडम hmm. जिसके लिए कोई विरोध नहीं है अनुभूति हो जाए तो उसके बाद फिर सुधार मतलब और कोई हो एक बात बताओ अगर आप एवरेस्ट पर चढ़ जाओ हाँ. फिर कहां जाओगे अगर चढ़ने की इच्छा होगी तो और जरूरत भी क्या है हाँ. विजय किया जाता है सर्वोच्च शिखर हाँ. इसलिए उपनिषद में बोलते हैं प्रश्नोपनिषद में जैसे शिष्य आके पूछते हैं वो क्या है जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है हाँ? वो कहां है जहां जाने के बाद और कुछ वो या और कहीं जाना शेष नहीं रह जाता है या क्या है उसे जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता अरे शिष्य के हृदय में जब उत्कट भावना पैदा होती है क्या कुछ तो अल्टीमेट होगा जाने जाऊं जाने जाऊं पढ़े जाऊं हजारों किताबें पढ़ लू है ना उसके बाद में मन में तमन्ना रह जाती यार शायद कुछ है मैंने नहीं जाना नहीं। तो वो गुरु को पूछता है कि क्या है ऐसा कुछ कि जिसको जान लो तो फिर बस या अंतिम बार लास्ट है ना या कहीं जाने की जगह हो खूब घूम लिया मैं तो जगह जगह कहीं कई तीर्थ हो आया तो कुछ है जहां जाऊं तो फिर उसके बाद में और कहीं जाना शेष नहीं रह जाए कुछ ऐसा है प्राप्त जिसको पाने के बाद अंत में मेरे को कोई धन पाना बाकी रह जाए उसको परमार्थ हमने नाम दिया गया तो वही बात का जवाब है हाँ। कि शिवत वो अंतिम गंतव्य अंतिम हाँ। प्राप्तव्य हमारा हाँ। सर्वोच्च पुरुषार्थ है तो उस पुरुषार्थ को करने के बाद या उस अवस्था तक पहुंचने के बाद कुछ भी प्राप्तव्य बाकी नहीं रह जाता जैसे एक ट्रेन जाती जाती जाती जाती, जाती दक्षिण दिशा में मालूम जाते जाते और विक्टोरिया टर्मिनल पर जाने के बाद भी उसको आगे जाने का रास्ता नहीं है हाँ। ना तो वहां पर वो रेल टिट पटियां खत्म हो गई वहां पर ब्रिज बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि उसका सामने से जा सकते हो एक अंतम रास्ता खत्म हो गया उसके बाद नहीं तो कहीं तो ऐसी जगह होती है ना सारे हजारों स्टेशनों पर ओवर ब्रिज बने हुए वहां नहीं बना क्यों नहीं बना तो जरूरत ही नहीं है वो सबसे अलग है तो अंतर चक्र में जो सृष्टि को उदय करने के लिए उदय जो शक्ति थी जिसके प्रथम स्पंदन को हम स्पंद बोलते हैं उसने चार रूप ग्रहण की ये चार तरह की शक्तियां हैं खेचरी शक्ति गोचरी शक्ति दिग्चरी और भूचरी पिछली बार इस आपको अपन ने पढ़ा था नहीं। हाँ? नहीं। पिछली बार तो खेचरी शक्ति वो है जो हमारे ज्ञान में विचरण करती है मूल मूलतः जो शिव की चित्त गगनचरी शक्ति है नहीं। नहीं। जो चिदाकाश में विचरण करती है जो ज्ञान मार्ग में विचरण करती है उसके ज्ञान क्षेत्र में विचरण करती है वो शक्ति हमारे भीतर जब हमारे ज्ञान से तादाद में रखती है तो उसको हम खेचरी शक्ति बोलते हैं ख का मतलब होता है आकाश है ना कौन सा आकाश ज्ञान का आकाश यह आकाश नहीं तो ज्ञान का आकाश उस ज्ञान के आकाश में विचरण करने वाली शक्ति खेचरी शक्ति है. तो ये खेचरी शक्ति क्या करती है हमारे ज्ञान को सीमित कर देते और उसे सर्वज्ञ से अल्पज्ञ बना देती है हमारे जानने की क्षमता अत्यंत सीमित कर देती है लेकिन यही खेचरी शक्ति जब अनुग्रह होता है तो उसी अल्पज्ञ को सर्वज्ञ बना देती है। दूसरी है गोचरी शक्ति गोचरी शक्ति हमारे वाणी के क्षेत्र में निवास करती है। परावाणी पशंति मध्यमान और वेखरी चार वाणियां होती ये चार वाणिया क्रमशः शिव से जीव तक के अवतरण की कहानी परमवाणी में सब कुछ सीमित सब कुछ है बिना बोले ही सारी भाषाएं स्थित हैं सारे शास्त्र जो लिखे गए क्योंकि ये वाणी में वाणी का स्रोत है तो वाणियों में तो सब लिखा जाएगा वाणियों में तो सब बोला जाएगा तो जो कुछ बोला जा रहा है या जो बोला गया है या बोला जाने वाला है या लिखा गया है लिखा जाने वाला है लिखा गया है। सब कुछ उसमें पहले से स्थित है अन्यथा वो प्रकट कैसे होता जो प्रकट हुआ है वह अप्रकट अवस्था में परावाणी में स्थित है तो ये गोचरी शक्ति भिन्नता का ज्ञान उस वाणी में भरती और इस वाणी से हमको भिन्नता के ज्ञान में ढकेलती चली जाती जैसे हमने शिवसूत्र पढ़ा था जब भी पढ़ा था कि यहां पर रहने वाली ब्रह्मरंध्र में रहने वाली अज्ञाता माता हम सबको अज्ञान के चक्र में ढकेलते चले जाती तो गोचरी शक्ति हमारी वाणी में स्थिर होती है और उन शब्दों को जन्म देती है जो भिन्नता का ज्ञान प्रसारित करते हैं। अब हम मूलतः जानते हैं कि एक शब्द में स्वर और व्यंजन होते हैं स्वर शिव है व्यंजन शक्ति है। और योगी अगर अभिन्नता की दृष्टि से देखे तो कोई भी शब्द हो चाहे बोले घर में आग लग गई तो उसको शिव शक्ति शिव शक्ति शिव शक्ति के जोड़े दिखाई देंगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा ठीक है ना और हमको क्या दिखाई देगा कि भागो भागो घर में आग लगी ना? तो भिन्नता का ज्ञान किसने ला के रखा गोचरी शक्ति तो गोचरी शक्ति ने उन्हीं शब्दों में भिन्नता का ज्ञान भर दिया और वही शक्ति योगी को उन्हीं शब्दों में अभिन्नता का ज्ञान भर देती ये कुछ नहीं आ, आ। शक्ति रक्ति शिव आ, शक्ति शिव हम्म आग में आ हम्म शिव शक्ति अने लगातार उनको शिव शक्ति शिव शक्ति के दर्शन होते हैं जो गो अनुग्रह हुआ जिस पर या शक्तिपात हुआ वो केंद्र में चला जाता है परावाणी में उसकी वाणी परावाणी में जाती है उसका ज्ञान सर्वज्ञ हो जाता है और जहां हम तिरोभाव में है माया के आधीन है वहां पर हमारे हर वाणी को एक शब्द लिए है एक शब्द एक अर्थ लिए है और अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं एक शब्द का कई अर्थ होते हैं उसी शब्द को दूसरे शब्दों से जोड़ो नए अर्थ निकल जाते हैं उनको जोड़ो एक वाक्य बन जाता है कई वाक्य को जोड़ो तो एक कथा बन जाती है तो वेखरी वाणी के विस्तार का कोई अंत नहीं जैसे हमने कई बार बात करी थी एक चक्र चक्र के बाहर और चक्र चक्र के बाहर और चक्र या कोई अंत नहीं तो क्या हमको लगता है कि कोई इतने शब्द लिखे जा सकते दुनिया में उसके बाद में आपने लिखे जा ये इतनी कहानियां लिखी जा सकती इसके बाद में लिखी जाती कोई अंत नहीं चलता जाएगा क्योंकि हर चक्र के बाहर एक बड़ा चक्र बनाया जा सकता है इसलिए वैखरी वाणी के विकास का कोई अंत नहीं लेकिन परावाणी कोई जन्म लेता है, तो वैखरी वाणी का ही स्तर रहता है तो तो देखो वास्तव में जीवन में हम तो माया के आधी जन्म लेते हैं तो हमारी सारी वाणी वेखरी वाणी होती है जन्म से जन्म से लेकिन फिर भी इसका खरी में भी ऐसा विकास होता है जो कम से ज़्यादा था अब एक बच्चा भूख लगती है तो रोता है है ना? तो क्या वो किसी भाषा में सोचता है क्या कि मेरे को भूख लगी लेकिन फिर भी वो सोचता तो है अगर वो नहीं सोचता तो क्यों रोता कि मेरे को भूख लगी है ना या उसकी मम्मी को देख क्यों है वो क्यों जबकि वो कोई भाषा नहीं समझ रहा है हम तो अगर होंगे तो देखेंगे अच्छा ये मेरा दोस्त आ गया तो हंसने की बात है अच्छा ये मेरे दोस्त को तबीयत खराब हो गई तो दुखी होने की बात है मेरी पत्नी बीमार है दुखी हो वहां तो वही नहीं समझता उसके अभी ये मोह के बंधन तो बने ही नहीं है उसके बावजूद कुछ बंधन तो जन्मजात होते ही और कुछ सोचता जरूर है लेकिन उसकी वाणी सचमुच में परावाणी होती वो सोचता तो है लेकिन आ, क्या वो सोचने का उसके पास कोई लैंग्वेज है क्या उस बच्चे को उठाकर रशिया में रखे हो तो कुछ साल के बाद वो सीखा जरूर वीरी वाणी लेकिन रशियन लैंग्वेज सीखेगा निर्माण से भले ले जाकर रखो उसको उसका हमारी भाषा तो नहीं आई यह वाणियां उम्र के साथ विकसित होती है यह क्या होता है कि जब हमारे हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है तो वह परावाणी हम भी शिव के छोटे संस्करण हैं तो जो जो शिव करता है या जो जो शिव के पास है वो हमारे पास भी है दायरे का फर्क है वो ब्रह्मांड के दायरे में करता है और हम एक शरीर के दायरे में करते हैं। हमारे हृदय में कोई बात महज जब कल्पना भी नहीं होती एक भाव भी उत्पन्न होने की कगार पे होता है कि ये काम कर लो हमारे विमर्श में होता है वो जब तो उस समय उसको बोलेंगे परावा नहीं फिर जैसे ही वो काम करने के लिए अंदर से अफर्मेशन आता है या उसको इंडोर्स करते हैं कि हां हां ये काम कर लिया जाए मन में आ गया मन में आ गया वो प्श्चन हो गया और मध्यमा जब हमने उसके लिए एक सेंटेंस तैयार कर लिया एक वाक्य तैयार कर लिया वो जबान पे आ गया बस अब बोला नहीं गया कभी कभी बोलते बोलते रुक जाते अपन बोलने लगते हैं लेकिन सोचते कि नहीं बोलना ज्यादा थी ना? लेकिन वो वहां तक कहां तक आ गए थे हम मध्यमा और उसके बाद में जब बोल दी जाती है कोई बात तो वेखरी वाणी वो वेखरी वाणी बोल दी गई यानी वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई अब वो तुम्हारी हाँ। अपने में गई हाँ। <laughs> वो चली गई वो तीर्थ छूट है ना हाँ। वो तुमने ओपन कर दिया अब तक तुम्हारे पास छिपी थी तीन वाणी आपके कब्जे में हाँ। चौथी आपके कब्जे में नहीं है वो बाहर बोल दी गई उसके बाद वो उसमें आपका कोई अधिकार मिल तो इस तरह से इस तरह से हमारा एक गोचरी चक्र होता है जो हमारी वाणियों पर अधिकार कर लेता है और हमारी वाणियों को भिन्नता की दिशा में धकेल देता है और वही चक्र अगर अनुग्रह होता है शक्तिपात होता है तो वही चक्र आपको आपकी वाणी को अभिन्नता की दिशा में लेकर चलाता है इसके बाद तीसरा चक्र है दिग्चर्य दिग्चर्य दिग्ञ दिक न दिशाएं तो इसकी दिशाएं क्या है पांच ज्ञानेन्द्रिया और पांच कर्मेंद्रिया दस दिशाएं तो ये कहां काम करता है ज्ञानेंद्र में काम करता है और उन ज्ञानेंद्रियों को बाहर की ओर उन्मुख करता है अंतर्मुखी नहीं होने देता वरण बाहर मुखी कर देता है एक, एक्सप्रोवर्ट कर देता है हाँ, हमारी आंखें संसार देखती हैं हमारे कान संसार की बात सुनते हैं हमारी जीवान संसार के स्वाद चकती है हमारे चमड़े संसार का स्पर्श करती है और इस तरह हम संसार में लिप्त हो जाते हैं तो संसार में लिप्त होने का काम कौन करवाता है दिग्चरी शक्ति और क्या करवाता है हमारी कर्मेंद्रियों को सांसारिक काम में लिप्त करवाता है हमारे हाथ हमारे पांव जो भी हमारे कर्म जीबान हमारी जो बोलती है इन सब से हम संसारिक काम करवाते हैं। और वो शक्ति इतनी प्रबल होती है कि आपको आपके मतलब दुश्मन का बल भी आप जानेंगे जब भी तो उससे लड़ लड़ने की प्लानिंग बना सकते हैं ना कि शक्ति इतनी प्रबल होती है कि हमको वो सब कुछ सत्य प्रतीत होता है जो भ्रम है या वो रूप सही प्रतीत होता है और उसके अंदर का स्थित सत्य असत्य की तरफ प्रतीत होता है हमको विश्वास नहीं आ पाता कि सचमुच में सोना भी कुछ है हम उस गहने में अटक जाते हैं तो गहना ही गहना है सोना ही नहीं उसमें उस रूप को ही देखते हैं तीसरे संसार जिस रूप में दिखाई दे रहा है उस रूप में ही अटका देता और हमको उस तरह का कार्य करवाता है हमसे जिससे संसार का विकास होता है संसार भाव का विकास होता है जीव भाव का विकास होता है माया के क्षेत्र में हम सतत काम करते हैं इसलिए दिक्चरी शक्ति हमारी इंद्रियों पर कब्जा करके बैठ जाती है वह भिन्नता का ज्ञान आंख से कान से नाक से जवान से चमड़ी से सबसे भिन्नता का ज्ञान परोसती है और हमारे शरीर से भिन्नता का काम करवाती है इसको लड़ाई करना है तो हाथ उठाया अच्छा काम करने के लिए गए बुरा काम करने के लिए गए इन पैरों से जीवान से जो बोलने जा रहे हैं उस पर वो कब्जा कर लेती कई बार हम क्या बोलना चाहते हैं क्या बोल जाते हैं फिर हम खुद सोचते हैं हमने क्या बोला लेकिन हम वो सब कुछ कर जाते हैं जो उसके अधीन हो संसार का काम कराती कभी हमसे लाड़ करवाती कभी झगड़ा करवाती तो ये सारी हमारी जो इंद्रियां हैं, उस पर उसका जबरदस्त प्रभाव होता है अभी एक कुछ बात बड़ी जोरदार है इसमें सुनने लायक इस चीज में अब इस शक्ति चक्र पर उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ क्या हम कठपुतली बन गए हम कठपुतली बिल्कुल नहीं बने अभी एक और श्लोक आएगा इसके आगे उसमें इस बात की बड़ी अच्छी व्याख्या की हुई है कि फिर हमारी क्या स्थिति इस ब्रह्मांड में एक इंसान की क्या स्थिति जब हमारे समस्त इंद्रियों पर माया का कब्जा और वही उस इंद्रियों से काम कराते तो फिर हम तो कुछ भी नहीं लेकिन ऐसा नहीं शिव अपनी इच्छा से अक्रम क्रिया करके संसार का ब्रह्मांड का निर्माण कर सकता है अपने आप को संसार रूप में ढकेल सकता है लेकिन हम इतना विकसित काम नहीं कर सकते लेकिन हम अपने शरीर के दायरे में काम कर सकते हैं तो फिर हम भी तो शिव हैं इस बात को आप कैसे सिद्ध कर सकते तो हमारे साथ में शिवत्व फिर भी जुड़ा हो ये कैसे है एक शब्द समझ में बात कि हमको दी गई विवेक शक्ति विवेक जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिया गया जो विवेक शक्ति दे गई वो विवेक शक्ति शिवत्व है अगर वो नहीं होती तो फिर हम कठपुतली के सिवा कुछ भी नहीं लेकिन हम इन्हीं इंद्रियों को बावजूद कि हम कितने भी भिन्नता के ज्ञान में ढकेले इन्हीं इंद्रियों का उपयोग करके हम अभिन्नता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और वही शक्तियां जो हमको इधर धकेल रही वही शक्ति हमारी मित्र बन हमको फिर वापस शिवत्व तो तक भी ले जाने को राही वामा शक्तियां जो आपको संसार में ढकेल के संसार का विकास करती है संसार को बनाए रखती है संसार को स्थिर रखती वही शक्तियां आपको शिवत्व तक ले जा सकती क्योंकि आपके पास एक विवेक शक्ति उस विवेक शक्ति के साथ में आपका शिवत्व हमेशा आपके पास है उस शिवत्व से आप मुक्त नहीं हो कठपुतली नहीं बना दिया हम फिर भी हमको पूर्ण स्वातंत्र नहीं है अल्प स्वातंत्र है यह बात ध्यान शिव जैसा चाहता है वैसा कर सकता है उसको कोई साधन की जरूरत नहीं है अन्य मुखापेक्षी नहीं है वो अन्य मुखापेक्षी हो किसी का मुंह नहीं देखता कि यार यह काम करवा दो या यह चीज नहीं होगी तो मैं नहीं कर सकता हमने अभी करण की बात करी कि हमारे पास झाड़ू नहीं हो तो सफाई नहीं कर सकते पानी नहीं हो तो नहा नहीं सकते क्योंकि हम मोहताज है साधन के ठीक है ना हमारे स्वातंत्र तो है नहाए नहीं नहाए आपकी मर्जी है लेकिन बिना पानी के नहीं नहा एक पत्थर उठा के फेंके नहीं फेंके आपकी स्वतंत्रता है लेकिन इस पत्थर को तो दो मेल तक नहीं फेंक सकता स्वतंत्रता तो है लेकिन अल्प स्वतंत्रता है कुछ किताब को पढ़ो नहीं पढ़ो आपके स्वतंत्रता है लेकिन उस किताब को पढ़ के सारी दुनिया का ज्ञान आपको मिल जाएगा जरूरी नहीं है हाँ। इसलिए कुछ स्वतंत्रता हमको है लेकिन अपरिमित स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है शिव की स्वतंत्रता अपरिमित स्वतंत्रता है क्योंकि उस स्वतंत्रता का कोई विरोध नहीं कर सकता hmm. क्योंकि समस्त शक्ति का स्रोत उसी के पास है इसलिए उसका स्वतंत्र पूर्ण स्वतंत्र है और वो स्वातंत्र का कहीं विरोध संभव नहीं है हम भी स्वतंत्र हैं लेकिन अल्प स्वतंत्र है हमारी शक्तियों का विरोध संभव है हम किसी चीज को उठाकर फेंक रहे हैं और हमसे ज्यादा ताकतवर आदमी आ जाए और हमारा हाथ पकड़े तो हम नहीं फेंक सकते hmm. हर चीज में चाहे करने में चाहे जानने में हर जगह हमारा विरोध संभव है इसलिए हम स्वतंत्र हैं कितने जो विवेक हमको जो स्वतंत्रता देता है हम आश्रम जाए नहीं जाए ये हमारा विवेक मर्जी आई जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे हम कोई चीज रखी खाने को खाए नहीं खाएं हमारी मर्जी आ, लेकिन चीज रखी नहीं और फिर भी खाना चाहो तो नहीं खा सकते चीज है ही नहीं तो खाओगे कैसे इसलिए स्वतंत्र है लेकिन अल्प स्वतंत्र शिव को पूर्ण स्वातंत्र है क्योंकि वो अक्रम क्रिया कर सकता है और चीज नहीं है तो भी खा सकता है वो क्योंकि चीज की इच्छा करते ही वो चीज हाजिर हो जाना है उसके लिए और हमारे पास चीज की इच्छा से चीज हाजिर नहीं होना है क्योंकि हम एक क्रम में ही क्रिया कर सकते हैं हम सोचे रोटी खा लें फिर बना लेंगे ऐसा नहीं कर सकते लेकिन कर सकते लेकिन कर सकते <laughs> कर सकते हैं लेकिन एक क्रम में कर सकते बिना क्रम के नहीं कर सकते तो और मतलब तो है शिवत्व तो है भी भी लेकिन वो अल्प अल्प तो तो है हमारे पास स्वतंत्र है उसका सैंपल दिया हुआ है क्या आपको स्वतंत्रता है और विवेक के रूप में शिवत्व कैसा है कि आप वापस उस शक्तियों के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते बावजूद इसके कि संसार में आपको ढकेल रही है तदंतर आप उन शक्तियों को अपना मित्र बना सकते हो दुश्मनों को आपका मित्र बना सकते वही शक्तियां जो आपको संसार में ढकेल रही हैं उन्हीं शक्तियों का सहारा लेके आप वापस शिवतों तो तक की यात्रा कर सकता तो है। तो इसलिए क्या बताए कि सहांतरिण चक्रे प्रवृत्ति स्थिति संवृत्ति उसी अंतर में उसी चक्र के यानी इन चारों चक्रों के बीच में भी आप प्रवृत्ति सृष्टि स्थिति प्रवृत्ति का खेल आप भी खेल रहे हो क्योंकि शिव के छोटे संस्करण हो अभी चौथी अपने शक्ति की बात नहीं पढ़ी चौथी शक्ति है भूचरी शक्ति भूचरी शक्ति वो है जो शब्द स्पर्श रूप रस दंध में व्याप्त हो जो आपको संसार में आकर्षित एक रूप आपको संसार में आकर्षित है एक गंध आपको संसार में आकर्षित करती है कर्ण प्रिय संगीत आपको संसार में आकर्षित करती है. तो ये सब चीजें हैं जो आपको संसार में ले जाती हैं। ये चार प्रकार की शक्तियां हमने जो पढ़ी खेचरी जो ज्ञान मार्ग में हमारे ज्ञान के ऊपर छा जाती है गोचरी जो हमारी वाणी में छा जाती है दिग्चर्य जो हमारी इंद्रियों में छा जाती है और भूचरी जो हमारे पंचतन मात्राओं में छ इस तरह वो संसार की यात्रा करवा देती शिव को अगला सूत्र है कि लपते तत् प्रयत्न न परीक्षण तत्व आदरा यथ स्वतंत्रता तस्थ्य सर्वत्रेय तो उस अनुसित धागे को या उस परम तत्त्व को परमार्थ को परीक्षण करें है ना? उसकी मीमांसा करें चिंतन करें मनन करें और उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें और उसको आदर के साथ उसको प्राप्त करने की कोशिश करें कि लपते तत् प्रयत्न ना परीक्षण तत्व में उसको आदर पूर्वक उसका परीक्षण करके उसको प्राप्त लपते प्राप्त करें लपते तत् प्रयत्न यथा स्वतंत्रता तस् सर्वोत्र अकृत्रिमा जो तत्व अपने आप को इस सृष्टि के रूप में बिखेरे हुए अकृत्रिम रूप से प्राकृतिक तरीके से सब कणकण में वो व्याप्त है उसको प्राप्त करने के लिए संपूर्ण आदर प्रेम स्नेह और हमारी विवेक शक्ति मीमांसा सब लगा दें उसमें लपते तक प्रयत्न है ना उसको प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करें परीक्षण तत्व मात्रा और उसकी परीक्षा करें और उसको आदरपूर्वक उस तत्व को प्राप्त करें जिस तत्व या उस पूर्ण स्वतंत्र तत्व से यह पूर्ण ब्रह्मांड या पूर्ण सृष्टि यह संसार बना हुआ है वो जो हमको लगत अकृत्रिम रूप से दिखाई दे रहा हमको बिल्कुल जो कुछ दिखाई दे रहा है, है सुनाई दे रहा है या भिन्न भिन्न इंद्रियों से हम ग्रहण कर रहे हैं ना जो भिन्नता का संदेश लेके आ रही हैं सारी ग्रंथियां हमारी ना तथापि उन भिन्नताओं के बीच में एक अनिश्चित चेतना है जो चैतन्य इन सभी को बनाए हुए हैं उसमें कणकण में व्याप्त है या कणकण भी वही है और द्रष्टव्य और अदृष्टव्य, या काल्पनिक या कल्पना तीन सब कुछ उसी का भिन्न भिन्न स्वरूप है उस तत्व को हम आदरपूर्वक प्राप्त करने का ईमानदारी से प्रयास करें यह सातवें सूत्र में हमको पुरुषार्थ की प्रेरणा दी गई क्या हम ये प्रेरणा लें क्या हम उस तत्व को यह प्रयत्न से प्राप्त करें तो आज का मेरे ख्याल में आप तो तो हाँ। तो और पांच मिनट <laughs> हाँ। हाँ। एक सूत्र बोल लेते चलो एक सूत्र बोल हो जाएगा और सूत्र बहुत अच्छा है वैसे उसको अगली बार अपन और विस्तार से भी पढ़ेंगे लेकिन आज उसका अपन वो थोड़ा सा जा जायजल लेते हैं न ही इच्छा नोद, नोद प्रेरकत्वेन न्याय प्रेरकत्व न वर्तते अभी तो आत्मबलस्पर्शात पुरुषस्त समोभव है कुछ बात हम इसकी पहले भी कर चुके हैं कि न ही इच्छा नोद वर्तते हमारी स्थिति कठपुतली की तरह नहीं है क्योंकि उसकी इच्छा और ये जड़ इंद्रियों इनमें उसने स्पर्श कर दिया और हम उसके खाली प्रेरक बन गए कि भैया इच्छा उसकी केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना और ये शब्द कुछ भी बोले चले जा रहा है ना तो हमारी क्या वक, हमारी कोई इस ब्रह्मांड में क्या स्थिति तो वो उसका कहना पड़ता है कि कि आप मात्र इच्छा की कटपुतली बने हुए नहीं होगी इच्छा शक्ति ने उसमें प्रेरक प्रेरकता तो बन गए खाली की इच्छा शक्ति ने आपकी इंद्रियों में जो कुछ भर दिया गोचरी दिग्चरी भूचरी इन शक्तियों ने जो कुछ आपके इसमें इंद्रियों में डाल दिया और आप उसके मात्र प्रेरकता तो बन गए कि लेके चल रहे इंद्रियों को ढोते हुए है ना तो ऐसी बात नहीं है शुरू से न से ही शुरू होता है यह श्लोक न हीचा नोद न सेम प्रेरकत्वे न वर्तते ऐसा नहीं है कि आप मात्र प्रेरक बनके इस संसार में घूम रहे हो अभी तो आत्मबलस्पर्शार्थ पुरुषस्तत्व समूह भवे इसमें जिन चीजों को स्पर्श करने जिन जिस प्रेरक तत्व के स्पर्श करने मात्र से जो जड़ चीजें चेतन बन चुकी हैं उसके स्पर्श से जीव भी शिव स्वरूप ग्रहण कर सकता है इसमें वही बात दी गई है कि शिव को पूर्ण स्वातंत्र है और जीव को सीमित स्वातंत्र है उसी बात को क्योंकि कई बातें एक बात से समझ में आती है कोई से दूसरी तरह से समझ में आती है कोई तीसरी तरह से समझ में आती है, इसलिए एक ही बात को भिन्न भिन्न तरीके से बताई गई है कि वह हम उसकी इच्छा के प्रेरक बनकर नहीं रह क्यों नहीं रह रह जाते हैं। अगर मूड़ होते तो लेकिन इस मूड़ता के बीच में भी एक शिवत्व छिपा हुआ है आवरण से ग्रस्त है इसलिए शिवत्व प्रकट नहीं है लेकिन फिर भी एक शिवत्व छिपा है जिस शिवत्व से आप पुरुषार्थ कर सकते हो आप अपनी इच्छा को एक सीमा तक उपयोग में लाके उसी सीमा के अंदर ही शिवत्व की यात्रा जारी करता है कर जरूरी नहीं है कि आपके पास पूर्ण स्वातंत्र हो लेकिन पूर्ण स्वातंत्र की दिशा में आप फिर भी चल सकते हो क्यों कि आपके पास एक विवेक शक्ति दी गई है इनके सत्य को जानो हम क्या कर रहे हैं अन्वेषण ज्ञान मार्ग में वही अन्वेषण कर रहे हैं कि मूल सत्य क्या है अंतिम सत्य क्या है अंतिम प्राप्तव्य क्या है अंतिम गंतव्य क्या है उसको पूर्वक हम समझ लें कि ये मेरा अंतिम गंतव है ये परमार्थ है अंतिम प्राप्तव्य है तो हम उसकी यात्रा शुरू कर सकते हैं तो विवेक शक्ति है अगर हम में, तो ये तो हम कर सकेंगे अन्यथा फिर सबकी तरह ही तो चलेंगे ना अगर एक भेड़ इधर जाती है सब उधर जाती है लेकिन उनमें से अगर हमको विवेक शक्ति है तो सब लोगों के बीच में भी हम अपना मार्ग अलग से चुन सकते हैं कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम शायद दूसरों से कोई एबनॉर्मल तो नहीं है कि हमें ये बातें पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं तो। तो कही गलत कर रहे हैं कुछ कि कोई बहुत ज्यादा एबनॉर्मलिटी हो रही है कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इसे बेवकूफ तो नहीं कि मंदिर में जा रहे हैं और ये कर रहे हैं कि मंदिर में जा रहे हैं और हम ये कर लेकिन सचमुच में एबनॉर्मलिटी नहीं है ये हम अपने विवेक शक्ति का उपयोग करके हम वो कर रहे हैं जो हमको उससे भी आगे ले जा ये क्यों हो पा रहा है क्योंकि हमारे साथ में शिवत्व फिर भी जुड़ा हुआ है हम मात्र कटपुतलियां बने हुए नहीं है ये इस लो की ये, ये बता कि न ही न ही इच्छा नोद से आए हम प्रेरक तत्व न मात्र इंद्रियों के प्रेरक बन के नहीं रह गए हम इंद्रियों के प्रेरक बन गए बस सभी सभी इंद्रियों को हम हमने अपने जीव शक्ति से प्राण शक्ति से इन सबको संचरित कर दिया और बस ये इंद्रिया जो कह रही उसी हिसाब से चल रहे नहीं ऐसा नहीं है क्यों हमारे बीच में एक विवेक शक्ति है जिसके द्वारा हम सीमित स्वातंत्र के अंदर भी सृष्टि स्थिति संवार का कार्य कर सकते हैं इस रहस्य को जान सकते हैं समझ सकते हैं और पूर्ण शिवत्व तक जा सकते हैं तो यह हमारा शिवत्व का जो रा शिवत्व की जो रहा है उस रहा को हम स्पष्ट करते चले जा रहा है, जो हम अभी तक तो जैसे ये आठ सूत्र पढ़े इसमें हम सबसे पहले तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये जो केंद्र है वही शिव है समस्त शक्तियों को धारण करे हुए और उन्हीं शिव को जो इन समस्त शक्तियों का स्वामी है मैं प्रणाम करता हूं वहीं से मैं अपनी यात्रा शुरू करी हमने क्योंकि वो शिव को जानना है उनको या वो तक पहुंचना है दूसरी बात हमने जाने की शिव ने ही सृष्टि को बनाया कैसे बनाया अपने आप से कैसे बनाया उन भिन्न भिन्न शक्तियों को एकत्र किया स्वातंत्र शक्ति से भिन्न भिन्न शक्तियां बने इच्छा से ज्ञान और क्रिया शक्ति उससे उसने संसार का निर्माण किया और उन्हीं शक्तियों में माया शक्ति का भी जन्म किया ताकि वो संसार स्थिर बना रहे अन्यथा संसार बनाते ही नष्ट हो जाता तो नष्ट क्यों हो जाता प्रलय किसको बोलते हैं जैसे ही ज्ञान आ जाता है भिन्नता की दृष्टि समाप्त हो जाती वही प्रलय है तो शिव प्रलय कर सकता है पूरे ब्रह्मांड को इकट्ठा करके अपने में समा सकता है आप भी प्रलय कर सकते हो आपकी दृष्टि के अंदर संसार के अंदर भिन्नता खत्म कर लोती है, है। जो शिव कर सकता है वो आप कर सकते हैं। सिर्फ दायरे का फर्क है स्वातंत्र उसमें आप में भी। आप चाहो दाहिने मुड़ो आपकी इच्छा हो तो बाएं मुड़ो कोई रोक सकता है आपको नहीं। कोई पहले से प्रिडिक्ट कर सकता है कि आदमी दाएं मुड़ेगा नहीं है ना इतना प्रोडिक्शन हो सकता है क्वांटम थोड़ी भी यही बोलती इतना प्रोडिक्शन हो सकता है कि सड़क पर से 50% लोग दाएं मुड़ेंगे 50% बाएं मुड़ेगा लेकिन एक आदमी जो जा रहा है दाएं मुड़ेगा या बाएं मुड़ेगा आपने बोला हाँ क्वांटम फिजिक्स भी यही बोलता है कि इस पे कि हम बता सकते हैं कि इतने प्रतिशत बाएं मुड़ेंगे इतने प्रतिशत दाएं मुड़ेंगे इतने प्रतिशत सीधा निकल जाएंगे लेकिन एक व्यक्ति जो तो जा रहा है उसके बारे में आपको प्रोडिक्शन नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ शिव तो जुड़ा है वो स्वतंत्र है जब व्वान फिजिक्स भी जब चेतना की बात करता है तो वो कहता है कि ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं ऐसा अजीब व्यवहार करते हैं आपको भी समझ में आएगी बात सुनना आपने रेडियम का नाम सुना होगा है ना आ, इसकी करीब हाफ लाइफ 1000 साल की होती है। शायद मैं कब्जा तो भी हो सकती है, लेकिन समझने के लिए समझ लो एक साल की हाफ लाइफ होती है। आधा किलो रेडियम अगर आपने रख दिया तो एक साल के बाद में वो दो ग्राम रह जाएगा और बाकी 250 ग्राम क्या हो गया उड़ गया। नहीं एनर्जी में कन्वर्ट हो गया एनर्जी वो अल्फा बीटा गामा रेज में कन्वर्ट हुआ है नहीं यह सब रेज क्या है हा? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया मैटर नहीं रह गया अगर उड़ जाता तो उसको हम ऊपर एक दूसरा टोपला रख देते तो उसके अंदर इकट्ठा हो जाता लेकिन उड़ा नहीं वो एक्चुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो गया रेडिएशंस में कन्वर्ट हो गया ठीक है अब इसको फिर एक साल पड़े रह सवा सौ ग्राम हो गया है ना अब एक बात बताइए कि जो सरफेस के ऊपर से कोई एक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ पहले दिन जिस दिन आपने रेडी बनाया और 2000 साल के बाद भी एक मालिक्यूल पड़ा हुआ है जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ दोनों में क्या फर्क है दोनों एक जैसे हैं ये आप ये बताओ मेरे को कि ये किसने डिसाइड करा कि फलाना वाला एटम या मॉलिक्यूल जो भी है वो पहले दिन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और फनाने वाला पांच हजार साल तक भी पड़ा रहेगा क्या दोनों में कोई फर्क है कोई फर्क नहीं है। हाँ। तो आप स्टेटिस्ट से बोल सकते हो प्रतिशत कि पचास प्रतिशत, प्रतिशत एक हजार साल में कब हो जाएगा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा अच्छा यह प्रयोग छोटे स्तर पर कर भाई दस साल पांच साल में दो साल एक साल में एक घंटे में कितना कम हो रहा है और आजकल तो बहुत फाइन तरीका आ गया ना अपने के अब उन्होंने शेप बदल बदल के देख लिया कि गोला प्लेट रेडियम की और रेडियम के टुकड़े बिखेर दिए हर तरह से करके देख लो वही रिजल्ट वही पचास परसेंट कम हो रहा है एक, एक हजार साल में ऐसा भी नहीं है कि पानी का योपरेशन हो रहा है कि जब सर्फेस में फैला दिया तो इवोपरेशन ज्यादा हो गया टेस्ट्यू पर रख दिया तो ये धीमा हो गया बसी में रखी चाय जल्दी ठंडी हो गई कप में धीरे ठंडी हुई क्योंकि ऑपरेशन कम हो गया लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है यहां पर 50 प्रतिशत रेडियम कम हुआ लेकिन सारे के सारे तो मालिकुल एक जैसे थे सही सही तभी मॉलिकुल जब एक जैसे थे तो यह किसने तय करा कि फलाना मालिकुल एनर्जी में आज कन्वर्ट होगा फलाना 2000 साल तक भी नहीं होगा कन्वर्ट हाँ। तो है कि नहीं जैसी बात हाँ। तो यह जो चीज है ना आपको सिद्ध करती है कि स्टेटिस्टिक्स आप बता सकते हो लेकिन इंडिविजुअल को आप प्रिडिक नहीं कर सकते कई लोग ऊपर से आप कैमरा लगा दो कि जो एक हजार जा रही ना न्यूयॉर्क के फलानी स्ट्रीट से तो उसमें से 25 परसेंट इधर टर्न होगी 30 परसेंट इधर टर्न होगी और बाकी की स्ट्रेट निकल जाएंगे लेकिन एक पर्टिकुलर कार के ऊपर उंगली रखता कि यह वाले किधर जाएंगे तो कोई नहीं होता तब तक इधर जाएगी उसकी मर्जी आएगी उधर जाएगी इसलिए चेतना आपके साथ जुड़ी है शिवत्व तो आपके साथ जुड़ा है इस बात को का क्षेत्र समझ लो विज्ञान भी यह बात बोलता है कि तो आपके साथ जुड़ा है फर्क आकार वो सृष्टि के लेवल पे काम करता है ब्रह्मांड के लेवल पे काम करता है और आप अपने सीमित दायरे में काम करते हो। उसको पूर्ण स्वातंत्र है आपको सीमित स्वातंत्र है